अब 69वें सुक्त का आरंभ किया जाता है इसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार हैं विद्यार्थी हुए बिना कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं हो सकता और किसी मनुष्य को बिजली आदि विद्या तथा उसके संप्रयोग के बिना भारी सुख भी नहीं हो सकता है फिर वह विद्वान कैसा हो यह विषय अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों तुम लोगों को चाहिए जैसे गौवों का ऐन दूध आदि से सबको सुख देता है वैसे विद्वान मनुष्य सबका उपकारी होता है वैसे ही सब में अभिव्याप्त जीवों के मध्य में अंतर रूप से व्याप्त ईश्वर पक्षपात को छोड़ के न्याय करता है वैसे सभा आदि में स्थित सभापति तुम सब सुख कराने वाला हो भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लबतोपमा लंकार है मनुष्यों को विज्ञान और विद्वान के संग के बिना सब सुख प्राप्त नहीं हो सकते ऐसा जानना चाहिए भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि जैसे परमेश्वर वा पूर्ण विद्या युक्त विद्वान पक्षपात छोड़कर मनुष्य आदि प्राणियों में सत्य उपकार करने वाले कर्मों के साथ वर्तमान हैं वैसे सदा वर्तें भावार्थ इस मंत्र में श्लेष उपमा और लुपतोपमा अलंकार हैं मनुष्यों को चाहिए कि जो सूर्य के समान विद्या का प्रकाशक अग्नि के समान सब दुखों को भस्म करने वाला परमेश्वर वाद्ज्ञान है उसको अपने आत्मा से आश्रय कर दुष्ट व्यवहारों को त्याग तथा सत व्यवहारों में स्थित होकर सदा सुख को प्राप्त इस सुक्त में विद्वान बिजली और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 69वां सुक्त तथा 13वां वर्ग समाप्त हुआ अब 70वें सुक्त का प्रारंभ किया जाता है इसके पहले मंत्र में मनुष्यों के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है मनुष्यों को जिस जगदीश्वर वा मनुष्ट के कार्य कारण और जीव शुद्ध गुण और कर्मों को व्याप्त किया करे उसी की उपासना व सत्कार करना चाहिए क्योंकि इसके बिना मनुष्य जन्म ही व्यर्थ जाता है फिर वह कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है पूर्व मंत्र से अश्याह वनेम विश्वानि देव्यानि व्रता इन पांच पदों की अनुवृत्ति आती है मनुष्यों को ज्ञान स्वरूप परमेश्वर के बिना भी वस्तु अद्याप्त नहीं है और चेतन स्वरूप जीव अपने कर्म के फल भोग से एक क्षण भी अलग नहीं रहता इससे उस सब में अभिव्यक्त अंतर्यामी ईश्वर को जानकर सर्वदा पापों को छोड़कर धर्मयुक्त कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए जैसे पृथ्वी आदि कार्य रूप प्रजा अनेक तत्वों के संयोग से उत्पन्न और वियोग से नष्ट होती है वैसे यह ईश्वर जीव कारण रूप आदि वास संयोग वियोग से अलग होने से अनादि है ऐसा जानना चाहिए फिर वह मनुष्य कैसे हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और वाचक् लुक्तोपमा अलंकार है जो परमेश्वर वेद अंतरयामित् द्वारा तथा उपदेशों से सब मनुष्यों के लिए सब विद्याओं को देता है मनुष्य को उसकी उपासना तथा सत्संग करना चाहिए फिर यह मनुष्य कैसा हो इस विषय में अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है मनुष्यों को उचित है कि जिस परमेश्वर का ज्ञान कराने वाली यह सब प्रजा है वह जिसको जानना चाहिए जिसके उत्पन्न करने के बिना किसी की उत्पत्ति का संभव नहीं होता जिसके पुरुषार्थ के बिना कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता और जो सत्य सत्यकारी सत्यवादी हो उसी का सेवन करें फिर ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों तुम सब लोग जिस जगदीश्वर ने सनातन कारण से सब कार्य अर्थात इसथूल रूप वस्तुओं को उत्पन्न करके स्पर्श आदि गुणों को प्रकाशित किया है जिसकी सृष्टि में उत्पन्न हुए सब पदार्थों के पिता पुत्र के समान सब जीव दायभागी हैं जो सब प्राणियों के लिए सब सुखों को देता है उसी की आत्मा मन वाणी शरीर और धनों से सेवा करो फिर वह सभा अध्यक्ष कैसा हो इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार हैं हे मनुष्यों तुम लोग परमेश्वर वा धर्मात्मा विद्वान को छोड़कर शत्रुओं को जीतने और दंड देने तथा सुखों का बढ़ाने वाला अन्य कोई अपना राजा नहीं है ऐसा निश्चय करके सब लोग परोपकारी होकर सुखों को बढ़ाओ इस सूक्त में ईश्वर मनुष्य और सभा आदि अध्यक्ष के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त की पूर्व सुप्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 70वां सूक्त और 14वा वर्ग पूरा हुआ अब 71वे सूक्त का आरंभ किया जाता है इसके प्रथम मंत्र में सभा अध्यक्ष आदि गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार हैं सब मनुष्यों को चाहिए कि जैसे धर्मात्मा विदुषी स्त्री विवाहित पति का और धर्मात्मा विद्वान मनुष्य विवाहित स्त्री का सेवन करता है जैसे प्रातः काल होते ही किरण वा गौ आदि पशु पृथ्वी आदि पदार्थों का सेवन करते हैं वैसे ही परमेश्वर वा सभा अध्यक्ष का निरंतर सेवन करें फिर किनकी कौन कैसे सेवा करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण विद्या युक्त विद्वानों का सेवन तथा विद्या बुद्धि को उत्पन्न करके धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों का सेवन करें जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम का सेवन करके पुरुष विद्वान होते हैं वैसे स्त्रियों को भी होना योग्य है यह विषय कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे वैश्य लोग धर्म के अनुकूल धन का संचय करते हैं वैसे ही कन्या विवाह से पहले ब्रह्मचर्य पूर्वक पूर्ण विदुषी पढ़ाने वाली स्त्रियों को प्राप्त हो पूर्ण शिक्षा और विद्या का ग्रहण तथा विवाह करके प्रजा सुख को संपादन करें विवाह के पीछे विद्या अध्ययन का समय नहीं समझना चाहिए किसी पुरुष वा स्त्री को विद्या के पढ़ने का अधिकार नहीं है ऐसा किसी को नहीं समझना चाहिए किंतु सर्वथा सबको पढ़ने का अधिकार है फिर उन स्त्रियों को कैसा होना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है विद्या ग्रहण के बिना स्त्रियों को कुछ भी सुख नहीं होता जैसे अविद्याओं का ग्रहण किए हुए मूढ़ पुरुष उत्तम लक्षण युक्त विद्वान स्त्रियों को पीड़ा देते हैं वैसे विद्या शिक्षा से रहित स्त्री अपने विद्वान पतिओं को दुख देती हैं इससे विद्या ग्रहण करने के अनंतर ही परस्पर पृथ के साथ सयंबर विधान से विवाह कर निरंतर सुखयुक्त होना चाहिए। फिर सूर्य के समान अध्यापक के गुणों का उपदेश किया है, भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपतोपमा अलंकार है सब माता-पिता आदि मनुष्यों को अपने-अपने संतानों को विद्या स्थापना करना चाहिए जैसे प्रकाशमान सूर्य सबको प्रकाश करके आनंदित करता है वैसे ही विद्यायुक्त पुत्र वा पुत्री सबको सुख देते हैं फिर भी अध्यापक के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपतोपमा अलंकार है हे मनुष्यों तुम लोगों को चाहिए कि जो तुम्हारे पिता अर्थात उत्पन्न करने वाले वा पढ़ाने वाले आचार्य तुम्हारे लिए उत्तम शिक्षा से सूर्य के समान विद्या प्रकाश व अन्नद देकर सुखी रखते हैं उनका निरंतर सेवन करो फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा तथा वाचक रूपक उपमा अलंकार है जैसे समुद्र को नदी वा प्राणों को बिजली आदि गति संयुक्त करती है वैसे ही मनुष्य सब पुत्र वा कन्या ब्रह्मचर्य से विद्या वा व्रतों को समाप्त करके युवा अवस्था वाले होकर विवाह से संतानों को उत्पन्न कर उनको इसी प्रकार विद्या शिक्षा सदा ग्रहण कराएं पुत्रों के लिए विद्या वा उत्तम शिक्षा करने के समान कोई बड़ा उपकार नहीं है फिर वह अध्यापक कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ सब मनुष्यों को जानना चाहिए कि कभी उत्तम विद्या वह प्रदीप्त अग्नि के समान विद्वान के बिना व्यवहार और परमार्थ के सुख प्राप्त नहीं होते और अपने संतानों को विद्या देने के बिना माता-पिता आदि कृतकृत्य नहीं हो सकते विद्या से क्या प्राप्त होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे मनुष्य विद्या और विद्वानों के संग के बिना विमान आदि यानों को रच और उनमें स्थित होकर देश-देशांतर में शीघ्र जाना ना सत्य विज्ञान उत्तम द्रव्यों की प्राप्ति और धर्मात्मा राजा राज्य के संपादन करने को समर्थ नहीं हो सकते वैसे स्त्री और पुरुष में निरंतर विद्या और शरीर बल की उन्नति के बिना सुख की वृद्धि कभी नहीं हो सकती